वो दिमागी संतुलन नहीं रहता समत्वम योग उच्चते सिद्धि सिद्धियो हो समो भूतवा समत्वम योग उच्चते कर्म में कुशलता योग है सिद्धि असिद्धि में सफलता विफलता में समता योग है तो साहब स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब बात आती है तो गीता तुम्हारी मदद करती है इन शास्त्रों को इस दृष्टि से पढ़ा जाए जिनके पास जिज्ञासा है वे इस दृष्टि से करेंगे इसका अध्ययन तो हम ये कहना चाहते थे कि दिल और दिमाग दोनों की आवश्यकता है भगवान ने दोनों दिया है भगवान कहते हैं तुम दोनों मुझे दो मई ये व मन आदत्सव मई बुद्धिम निवेश विचार और भावना में एक संतुलन बनाए रखो दिल और दिमाग में एक संवादिता को कायम किए रखो और सच मानो तुम्हारा जीवन एक योगी का जीवन हो जाएगा तुम्हारे जीवन में सुख होगा शांति होगी तुम मस्ती में जियोगे वो योगी का जीवन है तो जब धर्म क्षेत्र में जाओ मंदिर में जाओ कथा में जाओ दिल को आगे रखो दिमाग को पीछे पीछे और जब व्यवहार में जाओ अपने दफ्तर में जाओ अपने कार्यक्षेत्र में जाओ तो दिमाग को आगे रखो दिल को पीछे तो ऐसा है विचार और भावना दोनों की हमको आवश्यकता है और उस अनुसार फिर कर्म करना चाहिए विचार भावना और कर्म विचार दिमाग भावना हृदय कर्म हाथ ये तीन हमको मिले हैं हाथ हृदय और मस्तक इन तीनों का योग्य रूप से यदि हम उपयोग करें तो हमारा जीवन सफल ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीनों बातें होगी हृदय मस्तक हृदय और हाथ ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों चीज देखो ये महिलाएं जो रसोई बनाती हैं पकाती हैं घर में ये कर्म हुआ कौन सी रसोई कैसे पकाना उसका ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान हुआ और पति के प्रति प्रेम के चलते पकाती है ये भक्ति हो गई या एक माता अपने बेटे के लिए अपनी संतान के लिए अपने बच्चों के लिए पका रही है बच्चों के प्रति प्रेम है ये भक्ति हो गई तो ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों चाहिए वक्ता बोल रहा है चार चार घंटा वो कर्म क्या बोले उसका उसको ज्ञान होना चाहिए और हृदय के भाव से बोले वो भक्ति ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों चाहिए तभी उसमें आनंद आता समन्वय तीनों का तो मुख्य इंद्रिया इंद्रिया इसका संबंध है कर्म से मुख कर्मेंद्रिय है हाथ कर्मेंद्रिय पग कर्मेंद्रिय तो मुख से बोलना कर्म हो गया क्या बोलना ज्ञान होना चाहिए और हृदय के भाव से बोले हुँ? मस्ती से बोले वो भक्ति हो गई केवल शुष्क विचार भी काम नहीं करेगा दिल से निकली हुई बात ही दिलों तक पहुंचती है और दिल वालों के पास ही दिल होता है ना जो दिल वाले हैं उनके तक पहुंचेगी इसलिए तात सुनऊ सादर मन लाई मन दे करके दिल दे करके कथा सुनो ये कहा कथा सुनने आओ तो क्या लेकर आना पांच रुपये का नोट पोथी पे रखना ये नहीं कहा गया मन लेकर के आना मन से कथा सुनना, सावधान तया श्रो हमारा तन तो कथा में बैठा होता है लेकिन हमारा मन कहीं भटक रहा है तो सुन के भी हम नहीं सुनते भैया हम तो कथा में बैठे ठीक है लेकिन कथा हमारे में बैठनी चाहिए चार घंटा हम कथा में बैठे लेकिन चार मिनट की कथा हमारे में नहीं बैठी तो क्या फायदा चार मिनट की कथा भी हमारे में बैठ गई तो बेड़ा पार तुलसीदास जी कहते हैं पूरा रामायण छोड़ो पूरे रामायण से सतपंच मनोहर जानी जो नर पूर्धर सतपंच ायण से पांच सात बातें पांच सात चौपाए जानी दिमाग लगाओ सोच समझकर, समझकर समझ कर, समझ कर दिल में धारण करो अपने मन में अपने हृदय में बिठा लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा अमर बनने के लिए अमृत का पूरा पूरा समंदर पीने की जरूरत नहीं होती एक आचमन भी ले लिया उस समंदर से तो भी अमर हो जाओ पूरी भागवत से पूरी रामायण से एक दो चीज जच गई हो समझ में आ गई हो अपने जीवन में उतार लो बेड़ा पार पक्की बात ये तो सुधारण अब है अमृत का समंदर है, एक दो बूंदे जिंदगी की, दो बूंदे जीवन की वो तो पोलियो की बूंदे पिलाते हैं तो कहते हैं दो बूंदे जीवन की, और हम सच में कह रहे हैं यहां की दो बूंदे वो मुंह में डालते हैं हम यहां आपके कान में डाल रहे हैं दो बूंदे जिंदगी जाएगी बन जाएगी जिंदगी बन जाएगी ज़िंदगी। तो सीता जी का काम है विरागी को रागी बनाना लक्ष्मण जी का काम है रागी बने हुए भगवान में रोष पैदा करने का राम का जीवन संतुलित जीवन है इसलिए सप्ताह में चौथे दिन बिल्कुल मध्य वाले दिन राम जी ने कहा लक्ष्मण बान सरासन आन शास्त्र और शास्त्र दोनों में समन्वय तुला राशि वाले हैं दोनों को संतुलित किया है तो भगवान जो सर्वव्यापक है सर्वदा है सर्वत्र है व्यापक का मतलब होता है जिसका कहीं भी कभी भी अभाव न हो देश काल दिसी दे विदिशी हू माही कहू सो कहा जहां प्रभुनाथ लेकिन वह परमात्मा जब तक विरागी है अप्रकट है तब तक बात न बनेगी उसको प्रकट करना है और भगवान को प्रकट करने के लिए वसुदेव देव की चाहिए फिर वही दिल और दिमाग की बात देव की है देवमयी बुद्धि वसुदेव है विशुद्ध मन दिल मन को दिल को बातें की बात बुद्धि के पास तर्क है मन के पास विश्वास और मन में विश्वास होना चाहिए मन आत्मा विश्वास दिल सब एक ही बात है और शिव वही आत्मा है इसलिए शिवजी विश्वास का घनीभूत रूप कहे गए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप है और बुद्धि को श्रद्धा होना है मति को श्रद्धा बनाना है मती, मती के पास तर्क है साहब विचार है लॉजिक है उसको श्रद्धा बनाना है उसको श्रद्धा की ओर ले जाना है उसको देवमई बनाना है कैसे बनेगा सत्संग से साधु पुरुषों के संग से सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंतिरुत्कर्ण रसायना कथा श्रद्धा वर्गवर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरुक्रमिष्यति ये भागवत का श्लोक है तृतीय स्किल कपिलदेव भगवान मां देवहूति को समझा रहे हैं सताम प्रसंगात बुद्धि को श्रद्धा में कन्वर्ट करना है मति श्रद्धावान बने और फिर विश्वास रूप शंकर से बरे चाहते हो सत्संग करो और सत्संग भी कोई सीजनल बिजनेस नहीं है कि श्रावण में तो बहुत किया और भादों में भूल गए कर ही सदा सत्संग दीप सिखा सम हो पतंग राम ही रामजी काम मद कर ही सदा सत्संग सत्संग के साथ सदा शब्द जोड़ा लगाया रामायण में भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं स्तुति करते हैं भगवान राम की और अंत में मांगते हैं बार बार बरमाग हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति ओ तो सदा सत्संग जहां सत्संग शब्द आया तो सदा शब्द छोड़ा नित्य सत्संग सुबह दूध आया घर में गरम नहीं किया ठीक से संभाला नहीं बिगड़ जाएगा करना पड़ता है ना गरम या तो रखना पड़ता है ना फ्रिज में नहीं तो बिगड़ जाता है ना दूध को बिगड़ने से बचाने के लिए आपके पास साधन है फ्रूट फल सब्जियां बिगड़ने से बचाने के लिए आपके पास साधन है फ्रिज में रख दिया कोल्ड स्टोरेज में रख दिया अन्न बिगड़ न जाए रख दिया डिप फ्रिज में आपके पास साधन है लेकिन आपका ये मन ना बिगड़े ये बुद्धि ना बिगड़े उसके लिए कोई साधन है क्या फ्रूट बिगड़ गया दूध बिगड़ गया तो उतना नुकसान नहीं है लेकिन दिमाग बिगड़ा मन बिगड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान है इसको बिगड़ने से रोकने के लिए क्या बोले हां उसका साधन ऋषियों ने बताया है और बनाया है क्या है वो बोले मन को बिगड़ने से रोकना है तो सतत सत्कर्म में लगाए रखो और बुद्धि को बिगड़ने से बचाना है तो सत्संग में लगाए रखो और रोज क्यों सदा क्यों भाई कर रही सदा सतसम कथा रोज क्यों सुनना सदा सेविया सदा सेविया श्रीमद भागवती कथा रिपीटेडली कहा है सदा सेविया सदा सेविया श्रीमद भागवती कथा वाए। ये वायछ पूछो ना यार तो ही अर्क निकलेगा ये क्यों पूछना जब से बंद हुआ है इस देश में तब से विचार मर रहे हैं ये क्यों पूछो और ये पूछा परीक्षित ने तब भागवत मिला ये पूछा अर्जुन ने तब गीता मिली ये पूछा भरतवाज ने तब रामचरितमानस मिला पूछो जिज्ञासा होनी चाहिए सदा सेव्या सदा सेव्या क्यों कर ही सदा सतसंग क्यों रोज क्यों भाई कई लोग कहते हैं यार वही की वही कथा और बार बार सुनते हो घंटा ल नहीं आता जिनकी कथा में रुचि नहीं है वो कभी कभी मस्करी करते हैं कथा सुनने वालों की कि ये वही की वही कथा और तुम लोग बार बार जाकर बैठे रहते हो और घंटों पर यार चार घंटा हद हो गई हम तो नहीं बैठ सकते तो कल तो हमने सुना था साढ़े छह घंटा बैठे पागल हो क्या हद है हाउ गुड यू सीट फॉर सो लॉन्ग नहीं समझ में आता है चखा नहीं है ना रस नहीं चखा एक की एक कथा वही की वही कथा बार बार सुनना कंटाला नहीं आता उसको पूछना चाहिए ये एक की एक रोटी दाल सब्जी और वही का वही पिज्जा रोज खाता है तीन तीन बार खाता है थोड़ा तो बाहर भी जाके खाता है बाजार जाता है तो खा के आता है चार बार हो जाता है पांच बार ये रोज का रोज खाना रोज खाता है यार कंटाला नहीं आता ये क्या रोज रोज का खाना तो रोज सत्संग जैसे रोज भोजन जरूरी है ना शरीर को बनाए रखने के लिए इसी तरह रोज सत्संग भी जरूरी है मन को ये मन की खुराक है ये बुद्धि की खुराक रोज दो जप है ध्यान है सत्कर्म है रोज करो दान है इत्यादि सत्कर्म रोज करो मन शुद्ध रहेगा सत्संग रोज करो बुद्धि देवमई रहेगी देखो दुनिया में हम जीते हैं व्यवहार में सबसे मिलना होता है कई लोगों के संपर्क में आना पड़ता है कई प्रकार के लोगों के संपर्क में आना पड़ता है तो हमारे मन और बुद्धि में भी दोष आने की संभावना बढ़ जाती है चाहे लाख हम सावधान रहें हमारे विचार बिगड़ सकते हैं हमारी भावना प्रदूषित हो सकती है तो क्या करो बोले जिस प्रकार कंप्यूटर पर काम करते हो वायरस आ जाते हैं तो एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करा लेते हो ना वायरस आ जाएंगे इस डर के मारे तुम कंप्यूटर खोलो ही नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम दुनिया से मिलो ही नहीं और लोगों से इंटरेक्ट करो ही नहीं तो भी तुम्हारा विकास नहीं होगा तुम्हें दुनिया में जीना है और जितना तुम खुलोगे और लोगों से मिलोगे उतना आगे बढ़ोगे उन महात्माओं की बात अलग है जो बिल्कुल एकांत में अपना ध्यान भजन करना चाहते हैं दुनिया से जिनका कोई नाता नहीं जिन्होंने संसार के साथ कोई संबंध नहीं रखा उन लोगों की बात अलग है नहीं तो सामान्य लोगों के लिए तो इंटरेक्शन आवश्यक है सबसे मिलना पड़ता है कई लोगों के संपर्क में आना पड़ता है और तभी आगे बढ़ोगे लेकिन तब वायरस आने की संभावना बढ़ जाएगी तो वायरस से डर करके क्या नाता ही नहीं बनाएंगे जुड़ेंगे नहीं किसी से इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं उपाय यही है कि एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो ताकि वो प्रोग्राम समय समय पर सारे फाइल्स को और नए ईमेल्स आते हैं या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो पहले देख लेता है स्कैन कर लेता है कि इसमें कोई वायरस तो नहीं और यदि वायरस है तो डिटेक्ट करेगा और इसको रिमूव भी करेगा और आपको रिपोर्ट भी देगा इस, इस प्रकार का वायरस था डिटेक्ट किया गया और रिमोव किया गया बस उसी तरह समाज में रहना है संसार में रहना है लोगों के संपर्क में आना है हमारे दिल दिमाग बिगड़ सकते हैं हमारे विचार करप्ट हो सकते हैं हमारे भावना प्रदूषित हमारी भावना प्रदूषित हो सकती है तो फिर एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करा लो उस एंटीवायरस प्रोग्राम का नाम ही है सत्संग उस एंटीवायरस प्रोग्राम का नाम ही है हरिकथा और यदि कोई पूछे ठीक है भाई करा लिया इंस्टॉल लेकिन फिर रोज रोज क्यों एक बार इंस्टॉल करा लिया खत्म लेट देट कथा वर्क नाउ रोज रोज क्यों सुनना हम कोई एंटीवायरस प्रोग्राम रोज तो इंस्टॉल नहीं कराते माई डियर रोज इंस्टॉल कराना नहीं पड़ता प्रोग्राम तो एक ही बार इंस्टॉल करा लेते हो लेकिन साब अपडेट्स रोज आती है और उसमें सूचना भी आती है अपडेट्स आर रेडी फॉर योर एंटीवायरस प्रोग्राम क्योंकि नए नए वायरस आते रहते हैं ना तो एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए भी नए नए अपडेट्स आते रहते तो रोज वो डाउनलोड करना पड़ता है ना और उसके बाद जैसे डाउनलोड हो गया अपडेट्स तो फिर कंप्यूटर कहता है कि अब इसको क्रियान्वित करने के लिए एक बार आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और फिर रिस्टार्ट होगा तो आप अभी करना चाहते हैं कि बाद में तो वो सब डाउनलोड हो जाए एक बार के लिए एक बार के लिए सब कुछ छोड़ करके सबसे नाता व्यवहार से आदि से नाता छोड़ सब बंद करके सारा काम बंद करके थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान लगा लो मैं समझता हूं वो वही है कंप्यूटर से भी कितनी कुछ चीज सीखने को मिलती है और फिर रिस्टार्ट करो अपना कंप्यूटर ध्यान के बाद एक बार थोड़ी देर बस Oh शांति ही, शांति ही, शांति इसको ध्यान कहो चाहे प्रार्थना करो कुछ पल सारा काम बंद करके पूरा व्यवहार स्टॉप करके कुछ पल शांत जो भी तुमने इंस्टॉल किया है अब उसको वर्क करने दो वो काम करने के लिए तैयार हो रहा है भैया एक हफ्ते में रविवार की छुट्टी रखते हो जरूरी है दिन में आठ घंटा काम करते हो फिर आराम करते हो आवश्यक है तुम अपने मन को भी इसी तरह का आराम दो अपने उन्तड़ियों को भी इसी तरह के आराम की आवश्यकता है इसलिए कम से कम पंद्रह दिन में एक दिन उसको आराम दो एकादशी है उपवास करो आज उन्तड़ियों को आराम दो कुछ न खाओ या तो बहुत हल्का सा सात्विक सुपाच्य पदार्थ ग्रहण करो जैसे फल तन के स्वास्थ्य के लिए मन के स्वास्थ्य के लिए बुद्धि के स्वास्थ्य के लिए ये सारी बातें बहुत आवश्यक है जो लोग नहीं समझते इस बात को वे लोग दलीलें करते रहते हैं क्योंकि उनमें उनका दोष नहीं है उनकी समझ वैसी बन गई है समझ को बदला जा सकता है उस समझ को बदलने के लिए ही यह सत्संग है कर सदा सत्संग सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा विशुद्ध सत्व यानी मन ही वसुदेव है देवमई बुद्धि ही देव की है जब तक तुम्हारी बुद्धि देव की न बनेगी तुम्हारा मन वसुदेव न बनेगा तब तक तुम्हारे हृदय में भले ही परमात्मा तो है लेकिन प्रगट न हो पाएगा और जब तक प्रगट न होएगा, तुम वही पीड़ा उसी अशांति में जीते रहोगे जीवन का सच्चा सुख न पाओगे जब भगवान का प्रागट्य होता है तभी आनंद होता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नहीं आलाल तब तक तो सुख दुख के द्वंद्व में निंदा स्तुति सफलता विफलता हर्ष शोक के द्वंद्व में ही फंसे रहोगे इस द्वंद्व का नाम ही है दुनिया दुनिया में ही रहोगे संसार में ही रहोगे जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो आनंद में हो संसार का दूसरा नाम है दुख समस्या असारखलु खलु संसार दुख रूपी विमोह भगवान प्रकट हुए